युवकों के प्रति वह धर्म जिसमें हम पैदा हुए वे सुधारक जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रचार करते हैं अथवा उसकी निंदा करते हैं उनसे मैं कहूँगा कि भाइयों यदि तुम बिना किसी सहायता के निराकार ईश्वर की उपासना कर सकते हो तो तुम भले ही वैसा करो किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं उनकी निंदा क्यों करते हो प्राचीनतम समय की गौरवान्वित स्मृति चिन्ह रूप एक सुंदर एवं भव्य इमारत उपेक्षा या अव्यवहार के कारण जर्जर हो गई है यह हो सकता है कि उसमें हर कहीं धूल जमी हुई है यह भी हो सकता है कि उसके कुछ हिस्से जमीन पर भरा पड़े हों पर तुम उसे क्या करोगे क्या तुम उसकी सफाई मरम्मत करके उसकी पुरानी द्ध, धज लौटा दोगे या इस इमारत को गिरा उसके स्थान पर एक संदिग्ध स्थायित्व वाले कुश्चित आधुनिक योजना के अनुसार कोई दूसरी इमारत खड़ी करोगे हमें उसका सुधार करना होगा इसका अर्थ है उसकी उचित सफाई मरम्मत करना न कि उसे ध्वस्त कर देना यहीं पर सुधार का काम समाप्त हो जाता है यदि ऐसा कर सकते हो तो करो अन्यथा दूर रहो जीर्णोद्धार हो जाने पर उसकी और क्या आवश्यकता किंतु हमारे देश की सुधारक एक स्वतंत्र संप्रदाय का संगठन करना चाहते हैं तो भी उन्होंने बड़ा कार्य किया है ईश्वर के आशीर्वादों की उनके सिर पर वर्षा हो किंतु तुम लोग अपने को क्यों महान समुदाय के पृथक करना चाहते हो हिंदू नाम लेने ही से क्यों लज्जित होते हो जो कि तुम लोगों की महान और गौरवपूर्ण संपत्ति है ओ अमर पुत्रों मेरे देशवासियों यह हमारा जाति जहाज युगों तक मुसाफिरों को ले जा ले जाता रहा है और इसने अपने अतुलनीय संपदा से संसार को समृद्ध बनाया है अनेक गौरवपूर्ण शताब्दियों तक हमारा यह जहाज़ जीवन सागर में चलता रहा है और करोड़ों आत्माओं को उसने दुख से दूर संसार के उस पार पहुँचाया है आज शायद उसमें एक छेद हो गया हो और इससे वह छत हो गया हो यह चाहे तुम्हारी अपनी गलती से या चाहे किसी और कारण से तुम जो इस जहाज़ पर चढ़े हुए हो अब क्या करोगे क्या तुम दुर्वचन कहने कहते हुए आपस में झगड़ोगे क्या तुम सब मिलकर उस छेद को बंद करने की पूर्ण चेष्टा नहीं करोगे हम सब लोगों को प्रसन्नता से अपने हृदय का रक्त देकर यह कार्य करना चाहिए अगर हम यह न कर सके तो हम एक संग डूब मरें किंतु हमारे ओठों पर निंदा शाप नहीं कृतज्ञता के शब्द हों और ब्राह्मणों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जन्मगत तथा वंशगत अभिमान मिथ्या है उसे छोड़ दो शास्त्रों के अनुसार तुम में भी अब ब्राह्मणत्व शेष नहीं रह गया क्योंकि तुम भी इतने दिनों से मृेक्ष राज्य में रह रहे हो यदि तुम लोगों को अपने पूर्वजों की कथाओं में विश्वास है तो जिस प्रकार प्राचीन कुमारिल भट्ट ने बौद्धों के संहार करने के अभिप्राय से पहले बौद्धों को शिष्यत्व ग्रहण किया पर अंत में उनकी हत्या के प्रायश्चित्व के लिए उन्होंने तुषाग्नि में प्रवेश किया उसी प्रकार तुम भी तुषाग्नि में प्रवेश करो यदि ऐसा न कर सको तो अपनी दुर्बलता स्वीकार कर लो और सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दो और प्रदलित जनता को उनका उचित एवं प्रकृत अधिकार दे दो